अष्टा वक्र गीता छठा प्रकरण आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव घटवत् प्राकृत जगत यद ज्ञान तथा त्यागो न लयः मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत घट के समान है यही ज्ञान है ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है न ग्रहण है और न तो लय ही है अर्थात अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता महोदी प्रपंचो बीच सन्निभति ज्ञानम तथ न्यागो न ग्रहो नयः मैं महासमुद्र के समान हो और यह प्रपंच तरंग के समान यही ज्ञान है ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है न ग्रहण है और न तो लय ही है कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता मैं शिव के समान हूँ और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है यही ज्ञान है ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है न ग्रहण है और न तो लय ही है यहाँ जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है भ्रांति जन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते सर्वभूत ना ना मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है अर्थात सीप में रजत के समान यही ज्ञान है ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है न ग्रहण है और न तो लय ही है इति श्रीमत सेोकमुतरचतुष्क ष्ठ प्रकर